national so 567 question and answer talks given at also commune international ona india discourse number 8 परिषय पर जोर देते हुए इस प्रकार गाया है आपने आपनों समझ पहले कि बस रूप प्यारे बाज अपने आप दे सही कीते रही विच विश्वास के दुख भारे लखाओ न सुख हो गए पुछ वेख सियामे जग सारे सुख रूप अखेड़ चेतन है तू बुल्ला साह पोकार वेद सारे अर्थात है प्यारे पहले अपने आप को समझ कि तेरा यह रूप क्या है किस लिए बिना अपने आप की पहचान किए विश्वासों में जीना भारी दुख और लाख उपाय करो सुख न होगा सारे जगत के सियाने लोगों से पूछ कर देख ले सुख रूप तो केवल तेरा चैतन्य है बोले कहते हैं कि समस्त वेद यही पुकारते भगवान बुल्ले साहे कि इस काफी पर कुछ कहे विनोद भारती जीवन को जानने वाले लोग जगत में बहुत थोड़े से हुए इतने थोड़े कि उंगलियों पर गिने जा सके अधिकतर लोग तो तोतों की भांति बातें और उधार ज्ञान को दोहराते रहते उन अभागे लोगों को यह भी पता नहीं चलता कि वे जो कह रहे हैं उनका अपना नहीं है और जो अपना नहीं है वह है ही नहीं सिर्फ उसकी भ्रांति है सत्य का तो स्वाद लेना होता है सत्य तो अमृत है पियो तो जानो अमृत शब्द के संबंध में कितना ही समझ लो न प्यास बुझेगी न जीवन में वसंत आएगा न शाश्वत के फूल खेलेंगे न आनंद की वर्षा होगी नहीं कोई दिया जलेगा ज्योति का नहीं बंधन कटेंगे वरन बंधन और मजबूत हो जाएंगे अज्ञान के बंधन इतने मजबूत नहीं लेकिन थोथे ज्ञान के बंधन बहुत मजबूत होते अज्ञानी तो कभी भूले चूके से परमात्मा तक पहुंच भी जाए तथा कथित ज्ञानियों की कोई संभावना नहीं मैंने सुना है एक पंडित मरा और स्वर्ग पहुंचा जिस दिन वह मरा उसी दिन एक अद्भुत फकीर भी मरा था रहा होगा बुल्ले शाह दोनों एक ही साथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे पंडित का तो बहुत स्वागत किया गया बैंड बाजे बजे फूल बरसाए गए स्वर्ग के सारे देवी देवता आरती उतारे फकीर खड़ा है कोने में ये सब देखता रहा थोड़ा हैरान भी हुआ है इस पंडित को भली भां जानता था यह तो निपट पोपट था इसमें जाना तो कभी कुछ था नहीं लेकिन यद्यपि अपनी आंखों पर भरोसा ना आ, आ रहा था लेकिन बात तो हो ही रही थी फिर भी सोचा शायद यह स्वर्ग का नियम ही हो कि जो भी आए उसका स्वागत हो जब पंडित प्रवेश कर गए और फकीर के प्रवेश का समय आया तो न तो बैंड बाजे बजे न फूल झरे न देवी देवताओं ने आरतियां उतारी न जय जयकार हुआ ऐसे ही भीतर ले लिया जिससे कोई धर्मशाला में ठहरने आया हो अब तो और भी जाता चौका उसने पहरेदार से पूछा कि क्या एक जिज्ञासा कर सकता हूं पंडित का तो इतना स्वागत जिसे मैं जानता हूं कि निपट होता था कुछ मुझे स्वागत की आकांक्षा नहीं है कि मेरे लिए बैंड बाजी बजे कुछ इसकी पीड़ा भी नहीं है कि क्यों नहीं बचे सिर्फ जिज्ञासा है कि ये राज क्या है पहरेदार हंसने लगा उसने कहा राज कुछ भी नहीं राज सीधा और साफ है तुम जैसे फकीर तो हमेशा स्वर्ग आते रहे ये तो तुम्हारा घर लेकिन पंडित ये पहली दफा आया कैसे आ गया हम भी चकित और फिर कभी आएगा इस तरह का पंडित इसकी कोई आशा नहीं दफ्तर की कोई भूल चूक होगी इसलिए स्वागत का ये मौका छोड़ देना उचित नहीं है कभी आया नहीं कभी आएगा इसकी संभावना नहीं ये पहला मौका है तुम जैसे फकीर तो सदा आते रहे सदा आते रहेंगे ज्ञान की जंजीरें महंगी भारी क्यों क्योंकि ज्ञान अहंकार को भरता है ज्ञान की जंजीरें यूं हैं जैसे किसी ने सोने की जंजीरें बना दी जड़ दिए हो इतनी बहुमूल्य है कि छोड़ने का मन ही नहीं होता तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता इतनी प्यारी है कि कोई जंजीरें कहे उन्हें तो नाराजगी पैदा होती हम तो उन्हें आभूषण मानते हैं वे तो हमारा श्रृंगार है तो जिसे तुमने अपना श्रृंगार समझा उसे कैसे छोड़ोगे और जिसे तुमने मंदिर समझा अगर काराग्रह है तो तुम उससे क्यों निकलोगे अज्ञान अहंकार को नहीं भरता पंडित अहंकार को भरता है इसलिए अज्ञानी होना ज्यादा सौभाग्यशाली क्योंकि अज्ञान तो काटता है चुभता है कांटे की भांति लगता है कैसे छूटूं, कब छूटूं, क्यों इतनी देर हुई जाती, जातीकथित पांडित्य को थोथे ज्ञान को तो आदमी छाती से लगाता है कि कोई चुरा न ले कोई छीन ना ले कहीं खो ना जाए कहीं भूल ना जाऊ पंडित तो बहुत हुए और पंडित बहुत हैं और पंडित बहुत होते रहेंगे क्योंकि पंडित सस्ता है मुफ्त मिलता है चार किताबें जुड़ा ली कि पंडित हो जाते थोड़ी सूचनाएं इकट्ठी कर ली कि जानने का दंभ पैदा हो जाता जाना कुछ भी नहीं सिर्फ माना है और ध्यान रखना मानना जानना नहीं मानता तो अंधा आदमी भी है कि रोशनी है लेकिन मानता ही है जानता नहीं मानता तो बहरा भी है कि संगीत होता है कि कोयल कूकती है कि सुबह पक्षी गीत गाते मगर मानता है स्वर तो कभी उसके कानों तक पहुंचे नहीं पंडित अंधा है बहरा है गुंगा है संवेदन शून्य है पंडित यू समझो कि मुर्दा है इतनी किताबें उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई है कि उन्हीं किताबों ने उसकी कब्र बना दी और किताबों से जितनी अच्छी कब्र बनती है उतनी किसी और चीज से नहीं बनती लेकिन जिन्होंने जाना वे बहुत थोड़े से लोग हुए बुल्ले शाह उन थोड़े से लोगों में एक बुल्ले शाह ये काफी प्यारी है इस काफी को काफी की तरह ही चुस्कियां लेना ये गरम गरम है और ताजी है ये जीवंत तो स्रोत से आई है जीवन स्रोत से जब भी कोई चीज आती है तो अगर आंखें हों तो पहचानने में देर नहीं लगती इसका एक एक शब्द प्यारा है सबसे पहले तो बुल्ले शाह है तुम्हें संबोधित करते तो कहते हैं प्यारे आपने आप समझ पहले कि वस्त तेरणा रूप प्यारे सच्चा गुरु गुरु नहीं होता मित्र होता है शिष्य ऊपर नहीं होता शिष्य का संगी साथी होता है शिष्य को छाती लगाता है शिष्य भला उसके पैर छुए ये शिष्य की तरफ से उचित लेकिन गुरु की तरफ से अनुचित गुरु तो उसे अपना प्रिय मानता है लेकिन तथा कथित मिथ्या गुरुओं ने दंभ के ऐसे सिंहासन बनाए कि उनके समक्ष खड़े हो तो कीड़े मकोड़े मालूम हो हालांकि तुम्हें कीड़े मकोड़े सिद्ध करने की उनकी तरकीबें इतनी सूक्ष्म इतनी बारीक शायद तुम पकड़ भी ना पाओ तुम जो कुछ कर रहे हो सबकी निंदा तुम जो कर रहे हो उस सब से तुम सिर्फ अपने नरक का मार्ग तय कर रहे हो तुम्हारे भीतर जो है सब गलत तुम्हारे जीवन की सारी चरी भ्रांत तुम पशु हो तुमको क्या मिथ्या गुरु प्यारे के संबोधन से पुकारेंगे विवेकानंद ने अमेरिका में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी वो शायद तुम्हारी समझ में भी ना आए जिस बात से उनको सम्मान मिला वो यूं बड़ी साधारण बात थी यहां तो हर कोई कहता है यहां तो हर नेता भाषण देता है तो वही कहता है लेकिन उनके पहले जो और बहुत से पादरी और पुरोहित और पंडित बोले थे उनकी पृष्ठभूमि में विवेकानंद का उदघोषण विवेकानंद का संबोधन लोगों के हृदय को छू गए और विवेकानंद कोई पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं थे कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे हा एक सिद्ध पुरुष के चरणों में जरूर बैठे थे उन्हीं चरणों की कुछ धूल बटोर ली थी लेकिन वह धूल स्वर्ण से भी बहुत बहुमूल्य थी विवेकानंद जब बोलने को खड़े हुए अमेरिका की उस विशाल सर्वधर्म सभा में तो उनके पहले संबोधन पर ही सारे लोग खड़े हो गए और मिनटों तक तालियों पर तालियां बजती रही उनका बोलना मुश्किल हो गया उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी थी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था भाइयों एवं बहनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये तो इस देश के गधे से गधे नेता कह रहे हैं। हालांकि जब कोई नेता तुमसे भाई और बहनों का है तो फौरन से रोकना कि चुप उल्लू के पट्ठे हमको भी अपने में गिने ले रहा होंगे उल्लू के पट्टे तेरे भाई और बहन जहां गधों की सभा में बोल आदमियों को भाई और बहन कहती हुई शर्म नहीं आती अरे चिल्लू भर पानी में डूब मत बदतमीज कमबख्त हम ही मिले तुझे भाई और बहन कहने को इतने निकट के नाते रिश्ते बना रहा है लेकिन विवेकानंद का ये सीधा साधा संबोधन उन्होंने तो सोचा भी नहीं था ये तो इस मुल्क की आदत है भाइयों एवं बहनों लेकिन वो जो पादरी और पुरोहित पहले बोले थे उनका तो ढंग हमेशा यह होता है कि हम पवित्र तुम अपवित्र हम पुण्य आत्मा तुम पाति हम स्वर्ग के यात्री तुम नरक के यात्री हमें तुम में क्या लेना देना वह आसमान से बोलते बदलियों से बोलते और तुम कहा जमीन पर रहनते हुए कीड़े मकोड़े तो जब विवेकानंद ने भाइयों एवं बहनों का वो तो सिर्फ आदत बस कहा वो तो भारतीय शैली थी लेकिन लोग एकदम खड़े हो गए लोग रुके ही ना तालियों पर तालियां पीठी विवेकानंद खुद ही चौंकी कभी तो, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं अभी तो बात ही शुरू की थी ये तो बाद में ही उन्हें ख्याल आया कि लोगों को इतनी सी बात इतनी गहरी क्यों उतर गई इतनी मार्मिक क्यों हो गई लेकिन भाइयों एवं बहनों से भी काम नहीं चलता वह औपचारिक है कहते सारे प्यारे वो जो संबंध जोड़ते हैं भाई और बहन का नहीं भाई और बहन का संबंध तो पारिवारिक है जरूरी नहीं कि प्रेम का हो अब बहन तुम्हारी कितनी ही कुरूप हो असुंदर हो लूली हो लंगड़ी हो तो भी बहन और भाई तुम्हारा कैसा ही बुद्धू हो तो भी भाई है वो संबंध तुमने निर्मित नहीं किया है वो संबंध तो संयोगिक है नदी नाव संयोग है ये संयोग की बात है कि तुम भी उसी मार्ग से आए हो जिससे वो आया उसी माँ से उसी पिता से और तो क्या नाता है और तो क्या संबंध है खून का भी कोई नाता होता है लोग कहते हैं खून का नाता पानी से बहुत गाढ़ा होता है गाढ़ा भला होता होगा मगर खून का भी कोई नाता होता है नाता तो तब होता है जब स्वेच्छा से चुना जाता है बुल्ले साहने का प्यारे गौतम बुद्ध ने कहा है जब मैं पहली बार अपने पिछले जन्म में एक बुद्ध पुरुष के दर्शन करने को गया तो बहुत चौंका था झुक मैंने उनके चरण छुए थे और मैं उठ भी न पाया था कि वे झुके और उन्होंने मेरे चरण छुए मैं तो घबरा गया था मैं तो पसीने पसीने हो गया था मेरे तो हाथ पैर कप गए थे कि ये क्या हुआ बुद्ध पुरुष और मेरे चरण छुए मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप ये क्या कर रहे हैं ये कैसा बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं मैं अपात्र अयोग साधारण अज्ञानी आप महाप्रबुद्ध ज्योतिर्मय भागवत स्वरूप आप मेरे चरण छुए मैं आपकी छू ये समझ में आता छूने ही चाहिए लेकिन आपने मेरे चरण क्यों छुए तो उन बुद्ध पर उसने हस्त कहा था जिस दिन से मैं बुद्ध हुआ उस दिन से मुझे कोई और तो दिखाई पड़ता नहीं सभी के भीतर वही एक प्यारा दिखाई पड़ता है और मैं तो उससे कहता हूं कि देर अबेर की बात है अगर मैं अभी बुद्ध हो गया तो कल तू बुद्ध हो जाएगा कल मैं भी बुद्ध नहीं था आज मैं बुद्ध हो गया आज तू बुद्ध नहीं है कल तू बुद्ध हो जाएगा ये आज कल का फासला भी तेरे भीतर है, ये हिसाब भी तेरे भीतर जो बुद्धत्व तो को उपलब्ध हो गया उसके लिए तो समय मिट जाता है वह तो कालातीत हो जाता है अब क्या कल और क्या आज क्या फर्क पड़ता है इस अनंत धारा में कौन कब जागा कोई भेद पड़ने वाला है घड़ी भर पहले की घड़ी भर बाद अगर अनंत काल है तो घड़ियों की गिनती क्या दिनों की गिनती क्या समय की गिनती क्या तो फिक्र छोड़ तूने अगर मेरे चरण छुए हैं, तो मैं भी तेरे चरण छूता हूं इसलिए ताकि तुझे याद दिला सकू कि जो मेरे भीतर है वही तेरे भीतर है। माना कि मेरे भीतर जाग गया है तेरे भीतर अभी सो रहा है लेकिन कल मेरे भीतर भी सोता था यही जो जाग गया है, यही सोता था रक्ति फर्क नहीं है। वही हूँ मैं जो कल तक था लेकिन कल जरा चादर ओड़ के सोया था आज उठाया कल लेटा था आज खड़ा हो गया हूं तू भी कब तक लेटा रहेगा और सोया रहेगा जल्दी ही वो घड़ी आ जाएगी तू भी ये चादर फेंक देगा और इस पंद्रह के बाहर आ जाएगा जब याद तुझे आए जागने के बाद तो भूलना मत कि मैंने तेरे चरण छुए थे और बुद्ध को जब ज्ञान हुआ एक जन्म के बाद तब वहां से और उन्होंने कहा कि ठीक कहा था उस बुद्ध पुरुष अब मैं देख सकता हूं कि जो अपने को सोया समझ रहे हैं वो भी मेरे लिए सोए हुए नहीं क्योंकि जो मेरे भीतर है वही उनके भीतर है एक ही प्यारे का वास है वही एक प्रीतम सभी के भीतर श्वासें ले रहा है वही फूलों में खिला है वही चांदारों में रोशन है वही तुम्हारे भीतर कभी सोया कभी जागा कभी उठा कभी बैठा कभी चला कभी चुप कभी मौन कभी गीत गाता है कभी नाचता है लेकिन एक ही है उस एक की स्मृति दिलाने के लिए बुल्ले कहते हैं आपने आपनु समझ पहले कि वस्त है तेरड़ा रूप प्यारे प्यारे तेरा रूप क्या सबसे पहले अपने आप को समझ इस सूत्र में कुछ और बातें भी थोड़ी खोद के देख लेनी जरूरी है। आपने आप समझ पहले खुद को खुद से जान आपने आप समझ पहले खुद को खुद से जान यू तो हम सभी जानते हैं मगर हमारा जानना उधार है कौन नहीं जानता कम से कम इस देश में तो हर एक व्यक्ति जानता है पानवाले से लेके प्रेसिडेंट तक व्यक्ति जानता है कि सबके भीतर आत्मा है चेतना है शरीर मरता है आत्मा थोड़ी मरती मगर इसको जानना मत समझ लेना सुना है तुमने और इतनी बार सुना है कि सुनते सुनते भूल ही गए कि तुम जानते नहीं इतनी बार दोहराई गई है ये बात सदियों सदियों में इसका संस्कार गहरा हो गया है ये सिर्फ संस्कार है ये ज्ञान नहीं और संस्कार ज्ञान में बाधा होते संस्कार से बड़ी बात ज्ञान में और कोई बाधा नहीं बनती क्योंकि तुम जानने के पहले ही मान बैठते हो कि जानता हूं तो फिर जानने की जरूरत नहीं रह जाती क्यों खोजे किस लिए खोजे हमें तो पता ही है इसलिए भारत में जैसा गहन अंधकार है और जैसा अज्ञान है और ज्ञान की जिज्ञासा जैसे मर ही गई ऐसी दुनिया की किसी और जाति में नहीं कारण हमने अपने सौभाग्य को अपना दुर्भाग्य बना लिया हमारे बुद्ध हमारे महावीर हमारे कृष्ण हमारे बुल्ले हमारे नानक हमारे कबीर हमारी मीरा हमारे चैतन्य जो कि हमारे जीवन में ज्योति का कारण हो सकते थे हम मूलों ने उन्हीं अपने अंधकार की आधार से बना लिया है। हम बस उनके भजन दोहरा रहे हैं हम उनके गीत दोहरा रहे हैं और हम सोचते हैं क्या करना हमें जानकर्ष एक बात ख्याल रख लेना विज्ञान में एक व्यक्ति जानता है फिर वह ज्ञान सभी का हो जाता है अगर न्यूटन ने ये बात खोज ली कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण तो आपको हर आदमी को खोजने की जरूरत नहीं विज्ञान के सत्य ऑब्जेक्टिव होते वस्तुगत होते इसलिए अब छोटा सा बच्चा भी स्कूल में पढ़ने वाला जानता है कि जमीन में कशिश गुरुत्वाकर्षण अब किसी हर बच्चे को खोजने की जरूरत नहीं न्यूटन को वर्षों लगे लेकिन बच्चा तो पांच मिनट में समझ लेता है कि चीजें फेंको ऊपर तो अपने आप नीचे की तरफ गिरती है क्योंकि जमीन उन्हें खींच लेती अब ये ज्ञान हर आदमी को खोजने जैसा नहीं है एक ने खोज लिया सबका हो गया लेकिन भीतर के ज्ञान में भेद वह आयाम और वहां तो ज्ञान प्रत्येक को अपना ही खोजना होता है अपना ही हो तो जानना की है अगर जरा भी संदेह पैदा हो कि यह संस्कार मात्र है तो सावधान हो जाना सचेत हो जाना उस संस्कार को अलग हटा के रख देना वो कितना ही प्यारा लगता हो घातक जहर उससे सावचेत होना जरूरी है खुद को खुद से जान और फिर देर नहीं लगती जानने में कि तू ही खुदा है मगर खुद को खुद से जान आपने आपू समझ ये समझ कोई किसी को दे नहीं सकता इसका हस्तांतरण नहीं होता है अगर मैंने जाना तो लाख उपाय करूं तो भी तुम्हें जना ना सकूंगा अगर मैंने चखा तो लाख समझाऊं उसका स्वाद तुम्हारे तक नहीं पहुंचा सकूंगा फिर क्या करते हैं सदगुरु इशारा करते हैं चांद की तरफ और पागल उनकी उंगुलिया पकड़ के बैठ जाते अंगुलियों की पूजा चल रही कोई जीसस की उंगुली पकड़े वो समझता मैं ईसाई कोई कृष्ण की उंगुली पकड़े वो समझता में हिंदू कोई बुद्ध की अंगुली पकड़े हो वो समझता मैं बौद्ध यू अंगुलिया पकड़ने से कुछ भी ना होगा क्योंकि कोई अंगुली चांद नहीं है और अगर चांद को देखना हो तो अंगुली को छोड़ ही देना पड़ता है ही जाना पड़ता अंगुली की क्या विसात जब चांद पर नजर पड़ेगी तो क्या अंगुली को लिए फिरोगे तो जिन्होंने धर्म को पहचाना है वो ना तो हिंदू होते न मुसलमान होते न ईसाई होते न जैन होते न सिख होते हो ही नहीं सकते ये है। हा उंगुलियों को पकड़ा हो तो फिर धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उपसंप्रदाय हैं, फिर तो कोई अंत नहीं फिर तो पागलपन बढ़ता जाता है कटता जाता है छटता जाता है छोटे छोटे आंगन और उनके भीतर और आंगन और अपने अपने कोने पर कब्जा अपने मंदिर अपनी मस्जिद अपने गुरुद्वारे और फिर झगड़े फसाद छोटी छोटी बातों के झगड़े फसाद ऐसी बातों के झगड़े फसाद कि बच्चे भी यहां से मगर बूढ़े कर रहे महाराष्ट्र के गाँव में सिरपुर में मैं सिरपुर गया था तो गांव के लोगों ने बताया कि आज कोई 100 साल से एक मुकदमा चल रहा है, सल्तनत बदल गई अंग्रेज चले गए भारत आजाद हो गया मगर मुकदमे का अंत तो नहीं होता शायद कभी होगा भी नहीं और मुकदमा क्या है एक मंदिर है जैनों का मंदिर है प्रतिमा महावीर की है लेकिन संप्रदाय दो हैं स्वीतांबरों का और दिगंबरों का आज से सौ साल पहले कभी झगड़ा हो गया था छोटी बात पे झगड़ा हो गया तो झगड़े ही सब छोटी बातों के होते बड़ी बातों के लिए झगड़ा ही कहां होता है बड़ी बातों को जो समझ सके इतना बड़ा हो जाता है कि झगड़ा कहाँ बचता है झगड़े ही क्षुद्र के होते गांव में एक ही मंदिर था और थोड़े से ही जैनों के घर थे दो मंदिर बनाने की हैसियत भी न थी तो दोनों संप्रदायों ने मिलकर ही मंदिर बनाया था लेकिन उनकी पूजा प्रक्रिया में थोड़ा सा फर्क है बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं वही महावीर वही पूजा वही मंत्र वही नमोकार और उस नमोकार में तुम देखते हो एक अद्भुत सूत्र आता है नमो लोए सब साहु नम सब साधुओं को नमस्कार लेकिन महावीर पे ही झगड़ा हो गया और साधुओं की तो छोड़ी दो तो। श्वेतांबर जब पूजा करते हैं महावीर की तो आंखों को खोल के पूजा करते हैं। अब पत्थर की मूर्ति आंखें कैसे खोलोगे तो नकली आंख ऊपर से चिपका देते कागज की आंख या कोई भी नकली चीज की आंख खुली हुई तो महावीर जो हैं स्वतांबर हो गए भीतर आंख बंदी है पत्थर की मूर्ति की आंख बंद है मगर ऊपर से एक आंख चिपका दी तो स्वतांबर हो गए और जब दिगंबर आते हैं, तो आंख अलग कर दी तो महावीर दिगंबर हो गए बस इतना ही भेद बाकी सब वही का वही मगर एक दिन झगड़ा हो गया झगड़ा यह हो गया कि समय बांटा हुआ था कि 12 बजे तक स्वेतंबर पूजा करेंगे फिर 12 बजे अपनी आंख अलग कर लेंगे फिर 12 बजे के बाद दिगंबर पूजा करेंगे उस दिन किसी स्वतांबर को ज्यादा धार्मिकता आ गई बारह भी बज गए मगर वो अपने पूजा में मस्ती हो गए शरारती रहे होंगे उपद्रव करना चाहते होंगे और दिगंबरी भी कोई धर्म में पीछे तो नहीं ठीक बारह घड़ियान ने बजाए और उन्होंने कहा बस बंद करो पूजा बहुत हो गई इसके पहले की पूजा बंद आंखें निकाल लग कर अलग कर बज गए झगड़ा खड़ा हो गया सुतांबरियों ने कहा कि ये क्या बात है जब हमारी पूजा चल रही थी अगर तुम दो चार पांच मिनट रुक जाते तो क्या बिगाड़ता था कम से कम पूजा तो बीच में नहीं तोड़नी थी और दिगंबरियों ने कहा पूजा जाए बाड़ में जब एक दफा हो गया कि 12 बजे आंख अलग होनी चाहिए तो 12 बजे आंख अलग होनी चाहिए हम नियम के अनुसार चल रहे हैं हमारी भी पूजा शुरू होनी और हम आंख वाले महावीर की पूजा नहीं कर सकते लट चल गए मंदिर पे पुलिस का ताला पड़ गया फिर तब से पूजा ही नहीं हुई मंदिर में ना आंख वाले महावीर की ना गैर आंख वाले महावीर फिर तो चूहे ही जो कुछ करते हो करते हो आदमियों को तो जाने का सवाल न रहा मुकदमा चलता रहा प्रिवी कौंसिल तक मुकदमा गया जिनके पास दो मंदिर बनाने के लिए पैसा नहीं था उन्होंने खूब पैसा इकट्ठा किया दूर दूर जा जा क्योंकि सवाल धर्म की रक्षा का था प्रिवी कौंसिल तक मुकदमा लड़ा गया हाईकोर्ट में गया होगा सुप्रीम कोर्ट में गया होगा फिर लंदन में भी मुकदमा लड़ा गया लेकिन लंदन में भी झंझट थी झंझट ये थी कि असली सवाल तो उसी से पूछ के तय किया जा सकता है जिसके ऊपर तो झगड़ा है महावीर क्या कहते कि आख बंद ठीक आंख खुली ठीक जहां तक मेरा संबंध है मैं सोचता हूं कभी कभी आंख खुली भी रखते होंगे कभी कभी बंद भी रखते होंगे जो कि बिल्कुल स्वाभाविक अब कोई 24 घंटे महावीर आंख खुली रखते होते तो पागल हो गए होते और 24 घंटे बंद कैसे रखेंगे जरूरत क्या बंद रखने की और सच तो यह है कि आंख प्रतिपल खुलती और बंद होती ज्यादा उचित तो हो कि बिजली से चलने वाले पल्के लगा देनी चाहिए तो आँख खुलती रहे बंद होती रहे झपकती रहे आँख मारते रहे चाहे दिगंबरी हो चाहे सोताम्बरी जो भी आए अब ये कैसे तय हो इसलिए मुकदमा वापस भेज दिया गया उसी छोटी अदालत में कि पहले महावीर से पूछा जाए और तुम जान के हैरान हो गए की महावीर की मूर्ति को एक रिक्शे में बिठा के अदालत में ले जाया गया क्योंकि अदालत ने समन्स निकाल दी कि अगर तुम नहीं लाओगे तो पुलिस जाकर अरेस्ट करके लाएगी अब महावीर स्वामी को हथकरिया डालकर ले जाना अच्छा नहीं मालूम होगा इस बात पे दोनों राजी होगा कि ठीक है रिक्शा में बिठा कर ले चल क्या क्या गजब की बात है महावीर स्वामी भी बड़े प्रसन्न हुए होंगे हजार साल पहले कोई रिक्शे तो चलते नहीं रिक्शे में बैठ के मजा आ गया होगा जरा खुली हवा भी मिली होगी चूहों से भी छूटे होंगे कई दिन से बंद भी थे जनता जनार्दन के दर्शन करके प्रसन्न भी हुए होंगे आल्लाद भी हुए होंगे अदालत लेकिन क्या पूछे इन सज्जन से अदालत ने यह जानना चाहा क्योंकि इसी में और कुछ छोटे छोटे झगड़े थे स्वतांबर वस्त्र पहना के पूजा करते दिगंबर वस्त्र हटा के पूजा करते अब आदमी तो नंगा ही पैदा होता है तो महावीर भी नंगे पैदा हुए होंगे वस्त्र तो ऊपर ही ऊपर होते हैं वस्त्र के भीतर तो सभी नंगे होते हैं अरे वस्त्र किसी की नगनता मिटा सकते तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है और वो ये कि हम जांच कर लें कि मूर्ति अगर दिगंबरियों की है तो ये नग्न होगी और अगर स्वताम्बरियों की है तो वस्त्र पहने हुए होगी अगर मूर्ति पर वस्त्र पहनने के चिन्ह मिल जाए मतलब वस्त्र पहनी हुई मूर्ति पर पत्थर की भी मूर्ति हो तो वस्त्र तो बनाना होगा चादर तो बनानी होगी नग्नता तो दिखाई नहीं पड़ेगी एक हाँ तो उघड़ा होगा तो छाती पर से चादर गुजरेगी उसका निशान तो होगा पैर ढके होंगे तो इससे साफ हो जाएगा कि मूर्ति किसकी है लेकिन स्वताम्बरियों ने क्या किया था ये देख के कि मामला इसी से तय होने वाला है उन्होंने मंदिर में पीछे से घुस के महावीर की नग्नता पर पलास्त्र कर दिया महावीर से किसको लेना देना है अब किसी जिंदी आदमी पर प्लास्तर करो तो वो इनकार भी करे चिल्लाए भी भागे दौड़े भी पुलिस को भी बुलाया कि क्या करते हो भाई भले चंगे आदमी का स्ट्राइजेशन कर रहे हो नसबंदी कर दी पलास्तर कर दिया अब झगड़ा इस बात पे चल रहा है कि वो प्लास्टर पहले से था कि बाद में किया गया दिगंबरों का कहना है कि प्लास्टर बाद में किया गया है क्योंकि मूर्ति तो पत्थर की है और प्लास्टर तो पत्थर नहीं प्लास्टर तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिट्टी का लौंदा चढ़ा दिया है ऊपर तो मूर्ति अगर पत्थर की है और पलास्तर पत्थर नहीं है तो जाहिर है कि मूर्ति दिगंबरों की है मगर स्वताम्बरियों का कहना है कि कपड़े कोई चमड़े की थोड़ी होते आदमी चमड़े का होता है कपड़े तो कपड़े होते तो मूर्ति तो नग्नी रही होगी पलास्तर हमने कपड़े की तरह पहनाया है जैसे हर आदमी को कपड़ा पहनाया जाता है अब मुकदमा अभी भी चल रहा है अभी भी ताला पड़ा हुआ है और अब कोई पलास्तर अलग ना कर दे इसलिए अब खिड़कियों पर भी सिंह से जड़ दिए गए हैं और ताले लगा दिए गए हैं सब तरफ की बंद कर दी गई और मुकदमा चलता रहेगा कैसी छोटी और छुद्र बातों पर आदमी लड़ते और ये धार्मिक लोग हैं। और इनको लड़वाने वाले पंडित होते पुरोहित होते इस जमीन बड़ा सौभाग्य होगा जिस दिन पंडित पुरोहित विदा हो जाए मगर वो तब तक विदा ना होंगे जब तक हम मूल से इस बात को ही न छोड़ दे कि सत्य कोई दे सकता है बुल्ले सा उस पर ही चोट कर रहे हैं आपने समझ पहले सबसे पहले तू अपने को समझ फिर तू समझना कुछ और सबसे पहले प्राथमिक रूप से अपने को समझ फिर पढ़ना वेद फिर पढ़ना कुरान फिर पढ़ना बाइबल फिर पढ़ना धम्म फिर पढ़ना जिंद अवेस्ता पहले अपने को पढ़ ये जो किताब तेरे भीतर छिपी है चैतन्य की पहले इसके पन्ने उलट और जिसने उसे पढ़ लिया उसने सब पढ़ने योग्य पढ़ लिया आपने आपनु समझ पहले पहले शब्द को ख्याल में रखना उसको नंबर दो पे मत रखना नहीं तो चूक हो जाएगी इसलिए हिंदू मत हो जाना मुसलमान मत हो जाना जैन मत हो जाना पहले अपने को समझ लेना फिर जो करना हो करना और जिसने भी अपने को समझा है वो कभी हिंदू नहीं हुआ कभी मुसलमान नहीं हुआ क्या तुम सोचते हो बुद्ध बौद्ध थे तो तुम गलती में हो क्या तुम सोचते हो ईसा ईसाई थे तो तुम बिल्कुल भूल में हो क्या तुम सोचते हो मोहम्मद मुसलमान थे तो दोबारा ऐसी बात मत सोचना मोहम्मद तो कैसे मुसलमान हो सकते अभी तो मुसलमान धर्म ही न था ईसा तो कैसे ईसाई हो सकते हैं यहूदी घर में पैदा हुए थे और यहूदियों की यही तो नाराजगी थी कि वो यहूदी नहीं हो रहे थे वो कुछ नई बातें कहना शुरू कर दिए थे जो यहूदियों से तालमेल नहीं खाती थी जो यूदियों की किताब के अनुकूल नहीं पढ़ रही थी बौद्ध तो कैसे हो सकते थे बुद्ध पैदा तो हिंदू घर में हुए थे लेकिन उन्हें लाख भूले दिखाई पड़ रही थी शास्त्रों में वेदों में गीता में रामायण में तो हिंदू नहीं हो सकते थे और बौद्ध धर्म तो अभी होने में देर थी अभी तो बुद्ध जियेंगे इशारा करेंगे और उनकी उंगुलियों को जो लोग पकड़ लेंगे वो बौद्ध होंगे अब बुद्ध को खुद अपनी उंगली पकड़ने की तो कोई जरूरत नहीं जिसको चांद दिखाई पड़ रहा है वो क्यों अपनी उंगुली पकड़ेगा कोई पागल इस पृथ्वी पर जितने लोग सत्य को जानने वाले हुए हैं वे किसी धर्म का हिस्सा नहीं होते वे किसी मजहब का हिस्सा नहीं होते वे किसी संप्रदाय के सदस्य नहीं होते हो ही नहीं सकते इसलिए जोर है बुल्ले का आपने आप नस्त है तेरा रूप प्यारे पहले ये तो देख ले कि तेरा रूप क्या ये रूप शब्द भी सोचने जैसा है इसके दो अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू एक तो रूप का अर्थ होता है सौंदर्य और एक रूप का अर्थ होता है स्वभाव स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से सुंदर्य सौंदर्य हमारी निजता है सौंदर्य हमारी सहज स्वाभाविकता है कुरूपता सब थोपी गई है आरोपित बाहर से लादी गई हर बच्चा सुंदर पैदा होता है मगर हर बच्चा कुरूप लोगों के हाथ में पड़ जाता है और हर बच्चे को कुरूप लोग अपने ही ढंग में ढालने लगते अपने ही वस्त्र पहनाने लगते हैं अपनी जंजीरण पहनाने लगते हैं अपने ही मंदिरों में घर सीटने लगते अपनी ही मूर्तियों की पूजा करवाने लगते जय गणेश जय गणेश बच्चा बिचारा क्या जाने उसे तो देख के मजा आता है कि वाहन वाले सज्जन बैठे हुए वो तो बड़ा प्रसन्न होता है बच्चों की तो अपनी पकड़ होती हनुमान जी तो, को देख के वो प्रसन्न होता है कि वाह पूछ वाले हनुमान जी वो तो बाजार में कोई मदारी बंदर भी नचारा होता है वहां भी खड़ा होकर देखता है कि बंदर दो पैर पर खड़ा है और हनुमान जी की कहानी उसको खूब प्रभावित करती के लंका में आग लगा दी कि पहाड़ी ले आए वो तो जल्दी से प्रभावित हो जाता मैंने सुना एक आदमी पेरिस में बहुत दिन तक रहा वो अपने बच्चे को लेके पेरिस के बहुत बड़े बगीचे में रोज जाया करता था उस बगीचे में ठीक बीच में सबसे महत्वपूर्ण स्थल पर एक बड़ा फववारा था और फबारे के बीच में एक शानदार घोड़ा था और घोड़े पर नेपोलियन की मूर्ति थी बच्चा हमेशा बाप से कहता था कि चलें चलने के पहले नेपोलियन को देखा बाप इससे बहुत खुश होता था कि चलो नेपोलियन का इस पे प्रभाव पड़ रहा है नेपोलियन जैसे व्यक्ति का प्रभाव पड़े तो अपने बच्चे में भी कुछ तो शौर्य कुछ तो वीर भाव पैदा होगा तो रोज उससे ले जाता था फिर बाप की बदली हुई तो आखिरी दिन वह बगीचा गया उसने कहा कि बेटा तुम तो आखिरी बार नेपोलियन को गौर से देख ले फिर कभी हम आए इस बस्ती में ना आए दूर की बदली हो रही है फिर कभी आना हो या ना हो तो ठीक से नेपोलियन को देख ले तो दोनों देर तक देखते रहे बच्चे की आंख से आंसू झड़ने लगे कि फिर दोबारा नेपोलियन देखने मिले या न मिले वहां पर पूछा रो मत उसने कहा मैं रो नहीं रहा हूं लेकिन दुख तो होता ही है छोड़ने अब नेपोलियन को फिर न देख पाऊंगा एक सवाल सदा मुझे पूछना था कभी पूछा नहीं आज पूछ लू बाप ने कब पूछ ले उसने पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेपोलियन तो बहुत प्यारा है मगर नेपोलियन के ऊपर ये कौन चढ़ा बैठ ये हराम ज्यादा उतरता क्यों नहीं बच्चों की तो अपनी पकड़ो थी वो तो घोड़े मोह से रस ये बाप समझ रहा था कि नेपोलियन में रस वो तो घोड़े को नेपोलियन समझता था और हैरान होता था कि ये कौन है जो हमेशा नेपोलियन पर चढ़ा रहे कभी ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आराम दे कभी उतर जाए तब बाप को पता चला कि हो गई। मैं समझ रहा था ये नेपोलियन में उत्सुक बच्चे सीधे साफ होते तो मंदिर में ले चले कृष्ण कन्हैया खड़े हैं बांसुरी बजा रहे हैं राधा मैया खड़ी है पीताम्बर पहने हुए हैं मोर मुकुट बांधे तुम सोचते हो कृष्ण में उत्सुक हो रहा हो सकता मोर मुकुट में उत्सुक हो रहा कि अगर मौका मिल जाए तो मोर मुकुट ले भाग की बांसुरी जच रही मैं तो अपनी जानता हूं छोटा था तो मैं मंदिर एक ही काम के लिए जाता था और वो काम मेरा ये था कि मंदिर में बहुत सुंदर फानूस थे और फानूसों में बड़े सुंदर कांच लटके हुए थे प्रिज्म वाले कांच थे बस मेरा कुल रस उस फानूस में था जब भी मौका देखता है, एक आंत कांच झटक के ले आता उस कांच में से सूरज की रोशनी को निकाल के इंद्रधनुष बन जाते थे मैंने बहुत से कांच इकट्ठे कर लिए थे धीरे धीरे फानूस के सब कांच निर्दार्थ हो गए पंडित पुजारियों को शक होने लगा कि कांच कहा जा रहे हैं तब मैं पकड़ा गया क्योंकि और किसी ने खबर दी कि कांच कहीं भी जा रहे हो किसी ने इसको कांच ले जाते कभी देखा नहीं क्योंकि पहले कांच निकालने के पहले मुझे काफी भक्ति भाव दिखाना पड़ता था एकदम ऐसा मस्त हो जाता है कि जब सब चले जाते तभी तो कांच निकाल सकता था पुजारी भी देखता कि ये तो बड़ा धार्मिक बच्चा है करने दो पूजा अब पुजारी को भी रोज रोज कब तक बैठना पड़े जब तक पुजारी रहे तब तक मेरी पूजा भी खत्म न हो मैं तो आरती उतारते ही रहू उतारू क्योंकि मैं तो पुजारी को हटाने के लिए उतार रहा हूँ आखिर पुजारी को और भी काम थे नहाना धोना भी है भोजन भी बनाना है आस पड़ोस में दूसरों की पूजा करवाने भी जाना है और वो मुझको रोक भी नहीं सकता था कि ऐसे धार्मिक बच्चे को कैसे रोके वो इधर गया कि पूजा बंद निकाला कांच एक दो जितने भी हाथ लगे और भागा लेकिन किसी ने खबर दे दी कि पकड़ा तो ये कभी नहीं गया है लेकिन हमने इसके पास बहुत कांच देखी एक दिन मैं पूजा करता रहा और, और पुजारी भी जमा रहा मुझे भी कुछ शक हुआ कि बात क्या है जब पुजारी हटे नहीं मैं भी थक गया पूजा करते करते तो मैंने भी थाली रखी मैं घर की तरफ चलने लगा उसने कहा क्यों आज कांच नहीं ले जाना कि तूने मुझे खूब धोखा दिया तो मैं समझा कि तू पूजा में रस लेता है और तू कांच निकाल के ले जाता मैंने कहा अब तुमसे क्या छिपाना अब जब बात पता ही चल गई और अब कांच बचे भी नहीं है तो कल से मुझे आना भी नहीं है। अब आके भी क्या करूंगा छोटे बच्चों का अपना रस होता है क्या लेना देना तुम्हारी मूर्ति से और तुम्हारे शास्त्र से मगर धीरे धीरे संस्कार इन बच्चों को पकड़ना शुरू कर देते प्रसाद बटता है मंदिरों में बच्चों को प्रसाद में रसोद मैं कम से कम तीन चार दफे प्रसाद तो लेते ही था कभी टोपी लगा के ले लूं कभी टोपी निकाल के ले लूं आखिर पुजारी मुझे पहचान गया उसने कहा कि भैया तू क्यों मेहनत कर कभी टोपी लगाता है कभी टोपी निकालता है पकड़ा ना होता है उसने मैं एक दिन मुछ लगा के पहुंच गया उसने कहा हद हो गई बंद कर इस उम्र में इतनी बड़ी मूछ कहाँ से आ गई उसने झटका दिया मूछ निकल गया मैंने कहा मुझे सिर्फ चार दफा प्रसाद चाहिए अगर तुम वैसे देते हो तो मैं बंद कर दू और ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही मंदिर जाता था गांव में सब तरह के मंदिर थे मुझे क्या लेना देना कृष्णाष्टमी आती तो मैं कृष्ण के मंदिर में जाता उन दिनों दो पैसे का अधेला चलता था वो बिल्कुल रुपए के बराबर था उसमें मैं चांदी का वर्त चढ़ा देता था तो रुपए जैसा मालूम पड़ता था बिजली थी नहीं गांवों में तो so, दिए की रोशनी में और मंदिरों में इतने पैसे चढ़ते थे रुपए चढ़ते थे कि ठीक मूर्ति के सामने लोग पैसे फेंकते जाते थे मैं भी जाता और इतने जोर से फेंकता वो नकली रुपया कि सब पुजारियों को पता चल जाए कि हाँ फेंका और फिर मैं कहता आठाने वापस मेरा रस तो उसमें था जन्माष्टमी की मैं प्रतीक्षा करता था क्योंकि मेरे गांव में कम से कम कृष्ण के तीस मंदिर थे बस एक आधा घंटे में पंद्रह बीस रुपए झपटलाता था और मुझे कुछ कभी नहीं लेना देना रहा मुसलमानों के ताजिया उठते में हाज बलि साहब उठते तो मैं इतना भक्ति भाव दिखलाता कि मुझे धीरे धीरे बली साहब की रस्सी भी पकड़ने का मौका मिलने लगा था और रस्सी मौका रस्सी का मौका मुझे इतना मिलने लगा है और उसका कारण था क्यूँकी जिस बलि की भी मैं रस्सी पकड़ लेता उस पे ही चढ़ोतरी ज्यादा आती लोग कहने लगे इस बच्चे में कुछ खूबी है, है चमत्कारी और चमत्कार को इतना था कि मैं एक लंबी सुई अपने साथ रखता था। सो बलि साहब को गुलगता रहता वो काफी उछल कु मचाते दूसरे बलियों को हरा देते प्रभाव तो था और जो जितना उछला कुंद लगता उतने बड़े बलि साहब आए उनको चढ़ोतरी भी ज्यादा होती थी मगर वो बलि साहब जिसकी भी रस्सी में पकड़ा था, वो घबरा जाते वो मुझसे कहने लगे भैया आधा चढ़ोतरी तू ले लेना और तुझे जब उचका ना हो सिर्फ हाथ का इशारा किया था हम उचकेंगे मगर ये सुई ने चुभाया था उस वक्त हम कुछ कह भी नहीं सकते कि सुई चुभा रहा है ये लड़का क्योंकि अगर सुई का पता चल रहा है तो तुम बली साहब कैसे अरे बलि साहब का तो मतलब तुम तो रहे नहीं अब तो जिंद उतरे हुए बलि उतरे हुए वो तुम्हारे ऊपर सवार है तुम्हें कहाँ पता अपना होश है तुम्हे तो फिर पता ही चल गया तो फिर असलियत की बात ही नहीं धोखा हो रहा तो मेरे पास चढ़ौतियां आने लगी आधी चढ़ौती बलि साहब की कहते बिल्कुल आधी तू ले आधे से भी ज्यादा ले लेना ले मगर देख सुईने चुभाना रस्ते भर जान ले लेता है कुन्दा कुंदा के जब भी कुनाना हो तुझे लगे कि हाँ भाई पैसे वालों का मामला है और ज्यादा कुनाई से फायदा होगा हाथ का इशारा कर सभी धर्मों में मैं जाता था क्योंकि धर्म से मुझे क्या लेना देना था आज भी कुछ लेना देना नहीं तब धर्म से लेना देना नहीं था अब धार्मिकता से लेना देना है धार्मिकता बासी नहीं होती उधार नहीं होती कोई दे नहीं सकता है धार्मिकता संस्कार नहीं है ठीक कहते हैं बुल्ले साहब आपने आप समझ पहले कि वस् तेर रूप प्यारे तेरा सौंदर्य क्या तेरे भीतर छिपा हुआ मालिक कौन तेरे भीतर का स्वर्ग कैसा उसको पहचान ले। बाज़ लेने आपदे सही कीते रियो विच विश्वास के दुख भारे और बिना अपने आप की पहचान किए विश्वासों में जीना भारी दुख और तुम सब विश्वासों में जी रहे हो इसलिए दुखी हो विश्वास का अर्थ है झूठ सच में भी विश्वास करो तो तुम झूठ कर लेते हो विश्वास करके झूठ कर लेते सत्य तो सिर्फ अनुभव ही हो तभी सत्य होता है जैसे ही विश्वास बना झूठ हो जाता है जानने वाले के भीतर सत्य होता है उसने कहा कि झूठ हुआ मुझसे किसी ने पूछा था दो दिन पहले ही संभवतः अविनाश भारती ने कि भगवान आप अपने प्रवचन में कितना झूठ बोलते हैं, कितना परसेंट कितने परसेंट का सवाल ही नहीं अविनाश जो भी करता हूं हंड्रेड परसेंट करता हूं समग्रता से करता हूं सौ प्रतिशत क्योंकि सत्य तो बोला ही नहीं जा सकता तुमने कभी सुना है कि सत्य बोला जा सके लाउसू ने जिंदगी भर नहीं लिखा मरते वक्त जबरदस्ती लिखवाया गया तो उसने पहला वचन तावते किंग में लिखा कि मैं पहले ही यह कह देना चाहता हूं कि सत्य कहा नहीं जा सकता इसको ख्याल में रखना फिर आगे पढ़ो तो फिर जो कहा गया है वो सत्य नहीं सिर्फ सत्य की तरफ इशारा है सत्य तो मैं बोल ही नहीं सकता कोई कभी नहीं बोला तो मैं कैसे बोलूंगा बोला ना जा सके वही तो सत्य है जिया जा सकता है बोला नहीं जा सकता दिखाया जा सकता है समझाया नहीं जा सकता अनुभव कराया जा सकता है लेकिन सिद्धांतों में नहीं ढाला जा सकता सो जो बोलता हूं वो तो सौ प्रतिशत झूठ समझना है हां जिस तरफ इशारा कर रहा हूं बोल के वो सौ प्रतिशत सत्य है इशारे को मत पकड़ना सब इशारे झूठ हैं हां जिसकी तरफ इशारा है वह सच जो मूल है बुल्ले का वो और भी प्यारा है बाज अपने आपदे सही कीते इसको ठीक ठीक अनुवाद करें तो यूं करना होगा अपने को इस भांति सही कर किस भांति अपने को जान कर बाने आपदे सही कीते अगर तू अपने को जान ले तो सब सही हो जाए सब सम्यक हो जाए सब ठीक हो जाए और जिसने अपने को नहीं जाना वो कुछ भी करे तो ठीक नहीं होगा जो भी करेगा गलत होगा अच्छा भी करने जाएगा तो बुरा होगा भला करने जाएगा और बदी होगी क्योंकि भीतर रोशनी नहीं है और तुम चले दूसरों की रोशनी चलाने डर यही कि किसी की जलती रोशनी को ना बुझा देना बाज अपने आपदे सही की अपने को जान ले तो सब सही हो जाए इसलिए तो मैं जोर नहीं देता कि तुम ऐसा करो और ऐसा ना करो मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं तुम जैसे हो अपने उस स्वरूप को जान लो फिर तुम जो करोगे वह ठीक ही होगा और जो नहीं करोगे वह गलत ही होगा इसलिए नहीं करोगे इसलिए करने पर मेरा जोर नहीं होने पर मेरा जोर बाज अपने आपदे सही कीते रहियों विच विश्वास दे दुख भारे और अगर विश्वासों में ही जिए तो कभी ठीक तो हो ना सकोगे इसलिए दुख पाओगे ठीक न होना अर्थात दुख पाना ठीक होने का अर्थ है जीवन के छंद के साथ समरस हो जाना जीवन का जो शाश्वत नियम है जिसको हम धर्म कह सकते बुद्ध ने कहा एस धमो सनंतनो ये जो सनातन जीवन का नियम है अगर हम इससे अलग चले तो दुख पाएंगे अगर इसके साथ चले एक रूप होकर चले तो सुख पाएंगे सुख की और कोई परिभाषा नहीं जीवन के साथ तुम्हारा छंद ऐसा आबद्ध हो जाए जीवन की बांसुरी के साथ तुम्हारा नृत्य ऐसा सद जाए कि तुम्हारे पैर बेढंगे ना पड़े तुम्हारा जीवन ताल में आ जाए सुर ताल में आ जाए तालमेल में आ जाए छोब्ध हो जाए बस फिर आनंद है आनंद जीवन के साथ संगीत में और दुख जीवन के साथ विसंगीत में रहियों विच विश्वास के दुख भारे अगर बहुत विश्वासों में जिए तो दुख का भार ढोगे। रहियो विच विश्वास दे दुख भारे और भारी है ये दुख पहाड़ ढो रहे हो तुम विश्वासों की और ज्ञान की एक किरण काफी ज्ञान निर्भार करता है विश्वास भार देते हैं ज्ञान पंख देता है विश्वास सिर्फ तुम्हारे ऊपर पहाड़ थोप देते बाज अपने आप देश सही की और फिर दोहरा दूं अपने को जान लो तो सब सही हो जाए मुझसे लोग पूछते हैं कि अपने सन्यासियों को आप अनुशासन नहीं देते क्यों दूं अनुशासन सदियों से अनुशासन दिया गया है परिणाम क्या है सिर्फ पाखंडी पैदा हुए अनुशासन नहीं देता अनुबोध देता हूं और उस अनुबोध से जो निकलेगा वह अनुशासन मैं दूं अनुशासन तो शासन हो जाएगा मैं शास नहीं हूं मैं किसी को शासन नहीं देता मैं तो सिर्फ जागा हुआ व्यक्ति हूं तुम सोए हो तुम्हें हिलाता दुलाता हूं कि तुम भी जाग जाओ फिर जाग के तुम जो भी व्यवहार करोगे वह ठीक होना ही चाहिए जागा हुआ व्यक्ति न कभी गलत किया है न कर सकता है जानते हुए कौन आग में हाथ डालता है जानते हुए कौन दीवार से निकलने की चेष्टा करता है हो लख उपायों न सुख हो और तुम लाख उपाय करते रहो तो भी सुख न होगा सुख होने का एक ही उपाय है बाज अपने आप दे सही कीते होर लख उपाय न सुख हो पूछ कुछ वेख ने जग सारे जाओ और जगत के सारे सयानों से पूछ लो मगर कौन है सयाना सयाने का कोई उम्र से नाता नहीं जो जागा है वह सयाना जो सो रहा है वो बाल बुद्धि वो चाहे नब्बे साल का ही क्यों ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो अभी झूले ही झूल रहे झूला झूले का नहीं वो अभी झूले के बाहर ही नहीं निकले जो जाग गया वह सयाना लाओसु के संबंध में कहानी है कि वो पैदा हुआ सयाना ही पैदा हुआ कहानी तो बड़ी प्यारी कि जब वो पैदा हुआ उसकी उम्र चौरासी साल थी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चौरासी साल में बेचारी मां की क्या हालत हुई होती मां गर्भवती हुई होगी तो रही होगी कम से कम सोलह सत्रह साल की तो रही होगी सोलह सत्रह साल की उम्र से लेकर चौरासी साल तक लाउसू को अपने गर्भ में ढोना खपकी मर चुकी होगी सौ साल की हो रही होगी और चौरासी साल कहीं गर्भ रहता लेकिन बात बड़ी प्री प्रीति कर मतलब सिर्फ इतना है कि लाउसु सयाना ही पैदा हुआ बुद्ध बयासी साल में मरे बुद्ध जिस घड़ी में मरे जिस अवस्था में मरे कहानी ये कह रही कि लाउसु उसी चेतना की अवस्था में पैदा हुआ जागा ही पैदा हुआ सयाने से अर्थ है जिसने सत्य को जाना और किसी तरह से तुम सुख न पाओगे और सब तरह से दुख पाओगे लाख करो उपाय सुख न होगा उपाय से सुख का कोई संबंध ही नहीं आसन लगाओ व्यायाम करो प्राणायाम साधो शीर्षासन सर्वांगासन मयूरासन और कितने आसन करते रहो शरीर को इधर हिलाओ उधर डुलाओ दंड बैठक लगाओ लगाते रहो कुछ भी ना होगा उपवास करो भूखे मरो दूसरों को भूखा मारो कुछ भी नहीं होगा शरीर को गलाओ सड़ाओ धूप में सर्दी में कुछ भी ना होगा उपाय से कुछ भी नहीं होने वाला हाँ ध्यान से कुछ होगा और ध्यान उपाय नहीं ध्यान है शून्य अवस्था निस्प्रत्न की अवस्था अवस्था जहां सब क्रिया समाप्त हो जाती और उसी ध्यान की अवस्था में अपने से पहचान होती जब तुम बिल्कुल मौन हो कुछ भी नहीं कर रहे हो करना छूट गया बहुत दूर ना करने की अवस्था में आ गए हो तभी तत् जगत के सत्य से तुम्हारा सत्य मेल खा जाए संगीत बज उठेगा पैरों में पायलें बंध जाएंगी घूंगर छनक उठेगी सुख रूप अखेड़ चेतन है तू तु। तुम्हारा स्वभाव सुख है क्योंकि तुम चैतन्य हो बुल्लाशाह पुकार दे वेद सारे ये सारे जगत के वेद और ध्यान रखना बुल्लाह कोई हिंदुओं के चार वेदों की बात नहीं कर रहा है कुरान भी वेद और बाइबल भी वेद और जनदावे भी वेद और तालमुद भी वेद और धर्मपद भी वेदाह बोल रहे हैं वह भी वेद नानक और कबीर और दादू और मीरा जो बोले वही भी वेद जो भी जागृत पुरुष बोला है वह वेद वेद शब्द प्यारा है वह बनता है विद से विद से अर्थ है जिसने जाना जाना जो वह जो भी बोला वह वेद तो कोई चार हिंदुओं के वेद ही नहीं है जितने जगत में जागृत पुरुष हुए उनके सभी शब्द वेद बुल्लसाय पुकार दे वेद सारे बुल्लसाय कहते हैं सारे वेद सारे जानने वाले लोगों के गीत एक ही तो गान गा रहे एक ही तो उनका स्वर है एक तो उनका संगीत है क्या है सुखरूप अखेड़ चेतन है तू तू सुखरूप है तू चैतन्य है तू शरीर नहीं तू मन नहीं तू चेतना है और जिसने ये जान लिया कि मैं चेतन्य हूं उसने सब जान लिया क्योंकि उसने जान लिया मैं भगवत स्वरूप हूं उसने जान लिया अहम ब्रह्मास्मि उसने जान लिया अनक इस जिंदगी में सब बदल जाता है सिर्फ एक चैतन्य की धारा नहीं बदलती छठ ही जाते हैं छठ ही जाते हैं बादल तो हालात के छठ ही जाते हैं बादल तो हालात के जख्म भरते नहीं दोस्तों बात के जख्म भरते नहीं दोस्तों बात के अपनी तकदीर की प्यास बुझ न सकी अपनी तकदीर अपनी तकदीर की प्यास बुझ न सकी छींटे हम तक भी आए हैं छीटे हम तक भी आए हैं बरसात के साकी की नजरें भी साकी की नजरें भी धोखा देने लगी खत्म होने लगे सांस भी रात के इस जफा का ए हमदम बहुत शुक्रिया क्या करूं पेश बदले में सौगात के इस जफा का ए हमदम बहुत शुक्रिया क्या करूं पेश बदले में सौगात के अपने सीने से आंचल न सरकाइए मुझसे रुकते नहीं तूफान जज्बात के ज़िंदगानी के इस आखिरी मोड़ पर जिंदगानी के इस आखिरी मोड़ पर ढूंढता हूं ढूंढता हूं कहां खो साथ के। के इस आखिरी मोड़ पर ढूंढता हूं कहां खो गए साथ के अच्छे अच्छों के तेवर बदल जाते अच्छे अच्छों के तेवर बदल जाते रंग देखे नहीं तुमने हालात के अच्छे अच्छों के तेवर बदल जाते हैं रंग देखे नहीं तुमने रंग देखे नहीं तुमने हालात के अश्क भी अस्ट भी जिंदगी के साथी ना बने ये भी मोती थे उनकी ही सौगात की। छठ ही जाते हैं बादल तो हालात के जख्म भरते नहीं दोस्तों बात के इस जिंदगी में सब बदल जाता है साथी बदल जाते संगी बदल जाते सब बदल जाते सिर्फ एक चीज नहीं बदलती तुम्हारा चैतन्य तुम्हारा बोध नहीं बदलता वही तुम्हारे भीतर शाश्वत ज्योति शरीर बदलता है मन बदलता है भावनाएं बदलती हैं सब बदलता है यू समझो कि जैसे गाड़ी चलती है तो चाक तो घूमता रहता लेकिन कील जिस पर चाक घूमता है सदा थिर होती वह चैतन्य ही तुम्हारी कील है। और जिसने उस स्थिरता को पा लिया वह स्थिति प्रग्न हो जाता है जिसने उस स्थिरता को पा लिया उसने परमात्मा के दरवाजे की कुंजी पा दी बुल्ले के वचन प्यारे सोचना सोचना ही मत समझना समझना ही मत ध्यान ध्यान ही मत जीना आज